नींद बड़ी अच्छी लगती है माँ की बोली जैसी नींद बड़ी अच्छी लगती है अपने खेलों जैसी नींद बड़ी अच्छी लगती है सुंदर मेलों जैसी नींद बड़ी अच्छी लगती है खिलखिल खिल फूलों जैसी नींद बड़ी अच्छी लगती है प्यारे झूलों जैसी नींद बड़ी, बड़ी अच्छी लगती है झिलमिल किरनों जैसी।, जैसी नींद बड़ी अच्छी लगती है चंचल हिरनों जैसी नींद बड़ी अच्छी लगती है अपनी नानी जैसी नींद बड़ी अच्छी लगती है कथा कहानी जैसी नींद बड़ी अच्छी लगती है मुझे नींद आई है नींद बड़ी, बड़ी, अच्छी बड़ी, बड़ी अच्छी लगती है आकर अलसाई है नींद बड़ी अच्छी लगती है नींद बड़ी अच्छी लगती है अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर श्री प्रसाद, प्रसाद की बाल कविता नींद वाचक स्वर भारती परिमल